शिवपुराण कैलाश संहिता पर आगे न जाकर लौट आए लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों बंधुजनों दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती यह सब सत्य है सत्य है और बारंबार सत्य है इस प्रकार प्रति वर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस इस्लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है उन्हें यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही कहेंगे अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवो हम स्मी मैं शिव हूँ इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है सूर्यजी कहते हैं इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत्त शोभाशाली एवं परम आश्चर्य कैलाश शिखर को चले गए श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूरवाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके ये शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारम्बार उठ उठ कर नमस्कार करने लगे तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमनों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तमन किया इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार विंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके ये वहीं सुखपूर्वक रहने लगे तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊँगा तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो